अमृतमाड़ी यथार्थ धर्मोपदेष्टा कौन है 176 वही ठीक ठीक आचार्य है जिसे सम्यक ज्ञान का आलोक मिला है 177 दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिस जिन्होंने बर्फ के बारे में सिर्फ सुना है बर्फ को आँखों से देखा नहीं है इसी प्रकार ऐसे अनेक धर्म प्रचारक हैं जिन्होंने ईश्वरी तत्व के बारे में शास्त्र में पढ़ा भर है अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया फिर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने बर्फ देखी तो है पर छक ही नहीं इसी प्रकार ऐसे अनेक प्रकार प्रचारक हैं जिन्हें ईश्वर की महिमा का दूर से थोड़ा सा आभास तो मिला है परन्तु उनके यथार्थ स्वरूप का बोझ नहीं हुआ है जिसने बर्फ खाई हो वही बर्फ के गुणधर्म ठीक ठीक बता सकता है इसी तरह जिसने शांत दास्य सख्य मधुर आदि विभिन्न संबंधों के द्वारा ईश्वर को विभिन्न भावों में प्राप्त किया है जो उनमें विलीन होकर एक हो गया है वही उनके गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन कर सकता है 178. अगर कोई ऐसा समझे कि मैं संप्रदाय का नेता हूँ मैंने यह संप्रदाय बनाया है तो वह कच्चा मैं है परंतु यदि कोई ईश्वर साक्षात्कार कर उन्हीं के आदेश से लोक कल्याण के लिए प्रचार करता हो तो उसमें कोई हानि नहीं परीक्षित को भगवान भागवत सुनाने के लिए सुखदेव को ऐसा आदेश हुआ था एक सौ घड़ा अगर पानी से भरा हो तो आवाज़ नहीं करता ब्रह्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य चुप हो जाता है ज्यादा नहीं बोलता यदि कहो कि नारद आदि का तो ऐसा नहीं था तो कहा जा सकता है कि हाँ नारद सुखदेव आदि ने समाधि के पश्चात जीव के प्रति प्रेम और करुणा से प्रेरित हो उस भूमि से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर आकर लोग शिक्षा दी थी एक सिद्ध पुरुष दो श्रेणियों के होते हैं एक प्रकार के सिद्ध ज्ञान लाभ करने के बाद चुप हो जाते हैं और दूसरों की चिंता न कर स्वयं ही आनंद का उपभोग करते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्ति का आनंद अकेले ही लूटने में मज़ा नहीं आता वे सबको जोर से पुकारते हुए कहते हैं आओ आओ मेरे साथ तुम भी यह आनंद लूटो एक फूल के पूरी तरह खिल जाने पर उसकी सुगंध से मधुमक्खियां अपने आप खींची चली आती हैं कहीं मिठाई रखी हो तो वहीं चीट या आप ही चली आती है इसके लिए उन्हें आमंत्रण नहीं देना पड़ता इसी प्रकार जब साधक पूर्ण सिद्ध हो जाता है तो उसके पावन चरित्र की मधुर सुगंध चारों ओर फैल जाती है और सत्य प्राप्ति की स्पृह रखने वाली व्यक्ति अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं उसे उपदेश सुनाने के लिए श्रोता की तलाश नहीं करनी पड़ती